प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप तथा संस्कार जिज्ञासा कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है पर फल से वंचित रह जाता है और कोई व्यक्ति बहुत कम परिश्रम करने पर भी वही फल प्राप्त कर लेता है इसमें क्या हेतु है तुहे? समाधान यदि किसी पात्र में कोई वस्तु है तो करछी डालने पर वह निकलेगी परंतु यदि पात्र में कोई वस्तु ही नहीं है तो कितनी भी कर्छी डालो वह नहीं निकलेगी जब तक पात्र में वस्तु नहीं भरेंगे तब तक कैसे निकलेगी वर्तमान शरीर में भोग के लिए लोगों का जो प्रयास है वह तो करछी डालने के समान है और उसमें जो लाभ होता है वह प्रारब्ध के रूप में होता है जैसे व्यापार आदि में किसी व्यक्ति को जो जिधर हाथ मारता है उधर धन मिलता है और कोई अन्य व्यक्ति जहाँ भी धन लगाता है वहीं डूब जाता है कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति उल्टा व्यवहार करता है तो भी लक्ष्मी उसके पास दौड़ी हुई आती है और कोई बड़ा सत्कर्म कर करता है तो भी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है व्यक्ति का यदि पूर्व जन्म का पुण्य नहीं है तो उसके पास धन नहीं आता दरिद्रता ही बनी रहती है अब वह किसी मंदिर में जाएगा पूजा करेगा किसी महात्मा की सेवा करेगा या व्रत उपवास जप तीर्थ यात्रा जो कुछ भी करेगा इनके बदले जीवन भर धन ही मांगता रहेगा इस प्रकार करते हुए उसका शरीर छूटने पर वह अगले जन्म में किसी करोड़पति के घर में उत्पन्न होगा जिधर देखेगा वहां धन ही धन दिखाई देगा उसने पूर्व जन्म में भगवान से संतों से कभी भी भक्ति सद्बुद्धि इत्यादि तो मांगे नहीं सिर्फ धन ही धन मांगा अब जीवन भर भोग वृत्ति में लगा रहेगा भगवान को ही भूल जाएगा मरने के बाद अगले जन्म में फिर दरिद्र हो जाएगा इस प्रकार किसी व्यक्ति ने पहले बोया है तो अब फसल काट रहा है और कोई अब बो रहा है वह आगे काटेगा बस भेद इतना ही है जिज्ञासा लोग कहते हैं समय बलवान है फिर प्रारब्ध का क्या महत्व हुआ समाधान प्रारब्ध ही समय पर उपस्थित होकर फल देता है दूसरा कोई नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है यही काल की बलवत्ता कहलाती है पांडवों को भी जंगल में जाना पड़ा यह समय का ही प्रवाह प्रभाव था रावण का एक समय था जब देवता भी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे परंतु जब विपरीत समय आया तो उसका अंत हो गया यही काल की महिमा है जिज्ञासा यदि दो व्यक्तियों का प्रारब्ध एक समान है तो क्या उनको सुख दुख का भोग भी समान रूप से होगा समाधान यह कोई आवश्यक नहीं है कि दो व्यक्तियों के प्रारब्ध एक समान होने से उनको सुख दुख का भोग भी एक समान ही होगा सुख दुख का भोग प्रारब्ध के साथ साथ उनके संस्कारों पर भी निर्भर करता है एक व्यक्ति विवेक द्वारा दुख के प्रभाव को कम कर सकता है या अपने अनुकूल बना सकता है प्रारब्ध कर्म भले ही भोग लेकर आवे परंतु विवेक होने पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता एक साधक ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया यदि कभी प्रारब्धवश उसको भोजन नहीं मिला तो वह सोचता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं हमारी दवा कर रहे हैं आसक्ति छुड़ा रहे हैं अब प्रारब्ध क्या करेगा उसका तुकार जी की पत्नी बड़ी तेज स्वभाव की थी पर तुकार जी भगवान से कहते थे भगवान आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की ऐसी पत्नी दी जो दिन रात लगाम खींचे रखती है कि साधु कच्चा है या पक्का दूसरी ओर एक नाथ जी की पत्नी बहुत अनुकूल थी पर वे भी यही कहते थे हे भगवान बहुत कृपा की आपने अनुकूल पत्नी दी जो भजन में विघ्न नहीं करती भक्त नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तब उन्होंने कहा भला हुआ छोटा संसार बस जीवन में एक ही कर्तव्य था उससे भजन में प्रतिबंध था भगवान ने बड़ी कृपा की जो कोई व्यवहारिक कर्तव्य शेष नहीं रहा अब जीवन भर भजन ही करेंगे देखिए तीन अलग अलग परिस्थितियां हैं परंतु तीनों भक्तों में भगवत कृपा का अनुभव एक समान ही है इसलिए शास्त्र का यह विचार मार्ग बड़ा ही विलक्षण और उत्तम है जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए साधक विचार के बल पर सहन कर लेता है और अपने धर्म से विचलित नहीं होता परंतु निम्न संस्कार वाले व्यक्ति को यदि थोड़ा भी दुख आ जाता है तो वह घबरा जाता है और रोने लगता है इसलिए प्रारब्ध एक समान होने पर भी सुख दुख का अनुभव एक समान होना अनिवार्य नहीं है